आत्मन मैं सोचता था किस संबंध में आपसे बात करूं ये स्मरण आया कि आपके संबंध में ही थोड़ी सी बातें कर लेना उपयोग का होगा परमात्मा के संबंध में बहुत बातें हमने सुनी है और आत्मा के संबंध में भी बहुत विचार जाने हैं लेकिन उनका कोई भी मूल्य नहीं है अगर हम उस स्थिति को न समझ पाए जिसमें कि हम मौजूदा होते हैं आज जैसी मनुष्य की दशा है जैसी जड़ता है, और जैसा मरा हुआ आज मनुष्य हो गया है ऐसे मनुष्य का कोई संबंध परमात्मा से या आत्मा से नहीं हो सकता है परमात्मा से संबंध की पहली शर्त है प्राथमिक सीढ़ी है हम अपने भीतर से सारी जड़ता को दूर कर दें और जो जो तत्व हमें जड़ बनाते हो उन से मुक्त हो जाए और जो जो अनुभूतियां हमें ज्यादा चैतन्य बनाती हो उनके करीब पहुंच जाए ये हम सुनते हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा है लेकिन जैसे हम मनुष्य हैं अगर हम विचार करेंगे तो हमारे भीतर शायद मुश्किल से एक प्रतिशत आत्मा होगी और निन्यानवे प्रतिशत शरीफ जब तक आत्मा सौ प्रतिशत न हो जाए जब तक कोई व्यक्ति सत्य को अनुभव नहीं कर सकता शरीर से मेरा अर्थ आपका जो दिखाई पड़ रहा रूप है उतना ही नहीं है बल्कि जिन जिन बातों में आपकी चेतना क्रमश जड़ हो जाती है वहीं वहीं आप शरीर हो जाते हैं। हमें जो भी सिखाया जाता है और जैसा हमारा जीवन है वो धीरे धीरे हमें मनुष्य कम और मशीन ज्यादा बना देता है हम क्रमश मशीन होते जाते हैं और जो आदमी जितनी अच्छी मशीन हो जाता है उतना ही दुनिया में सफल और कुशल समझा जाता है असल में जो आदमी जितना मर जाता है उतना ही ये जगत उसे सफल मानता है इसलिए पहली बात आपसे कहना चाहूंगा कि अपने भीतर ये अनुभव करें कि आप कहीं मशीन तो नहीं हो गए हैं एक आदमी चालीस वर्ष तक रोज अपने सुबह उठ के दफ्तर जाता है ठीक वक्त पर खाना खा लेता है ठीक बातें जो उसने याद कर ली हैं बोल देता है ठीक समय तक पहुँचाता है सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक उसकी क्रियाओं में सारा का सारा यांत्रिक धीरे धीरे वो आदमी जड़ हो जाता है उसके भीतर चैतन्य का सारा आविर्भाव बंद हो जाता है और जो आदमी जड़ता को जितनी तीव्रता से पकड़ लेता है हम कहते हैं उतना कुशल है उसकी उतनी ज्यादा योग्यता है और ये सच है कि मशीन हमेशा मनुष्य से ज्यादा योग्य होती है क्योंकि मशीन कोई भूल नहीं करती और मशीन ठीक समय पर काम करती है और अपने समय को बंद होती है इस जगत का जैसा विकास हुआ है वो क्रमशः इस भांति हुआ है कि हम मनुष्य की जगह मशीन को ज्यादा आदर देने लगे हैं और क्रमशः मनुष्य भी धीरे धीरे मशीन होता जाता है जो आदमी जितना ज्यादा मैकेनिकल जितना ज्यादा यांत्रिक हो जाएगा उतनी ही उसके भीतर की आत्मा सिकुड़ जाती है उसके प्रगतिकरण के रास्ते बंद हो जाते हैं हम अपने को देखेंगे तो हम पाएंगे हम करीब करीब एक मशीन की भांति हैं जो रोज वही के वही काम कर लेते और हम इन कामों को दोहराते चले जाते हैं और एक दिन हम पाते हैं आदमी मर गया मृत्यु इसी यांत्रिकता का अंतिम चरण है हम धीरे धीरे जड़ होते जाते हैं एक छोटा बच्चा जितना चेतन होता है एक बूढ़ा उतना चेतन नहीं होता इसलिए क्राइस्ट ने कहा है जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे परमात्मा के राज्य को अनुभव कर सकते हैं इसका कोई ये अर्थ नहीं कि जिनकी उम्र कम होगी इसका ये अर्थ है कि जिनके भीतर स्पूर्णा जिनके भीतर सहज चेतना जितनी ज्यादा होगी वे उतने जल्दी परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं वो उतने जल्दी सत्य को अनुभव करते हैं जैसा विगत 2000, हजार वर्षों में मनुष्य का विकास होता रहा है ये संभावना कम होती गई हमारी सहजता वो जो भी स्पॉन्चेनियस वो हमारे भीतर कम होता गया है और हमारी जड़ता बढ़ती गई जीवन जैसा है उसमें शायद जड़ता को बढ़ा लेना उपयोगी होता है। एक आदमी सेना में भर्ती हो जाए अगर वो वो चेतन हो, तो सेनाओं से कर वो जितना जड़ हो उतना ही अच्छा सैनिक हो सकेगा जड़ होने का अर्थ है उसके भीतर अपनी कोई स्वतंत्र बुद्धि ना रह जाए उसे जो आज्ञा दी जाए वो उसे पूरा का पूरा पालन कर ले उसमें जरा भी यहां वहां उसके भीतर कोई कंपन चेतन का नहीं होना चाहिए इसलिए सैनिक धीरे धीरे जड़ हो जाता है और जितना जड़ हो जाता है उतना ही हम कहते हैं वो योग्य सैनिक है क्योंकि तो जब हम उससे कहते हैं आदमी को गोली मारो तो उसके भीतर कोई विचार नहीं उठता वो गोली मारता है और जब हम कहते हैं बाएं घूम जाओ तो बाएं घूम जाता है उसके भीतर कोई विचार नहीं उठता डिसिप्लिन पूरी हो गई और आदमी मर गया आज्ञा पूरी होने लगी और आदमी भीतर समाप्त हो गया इसलिए दुनिया में जितने सैनिक बढ़ते जाएंगे उतना धर्म शून्य और क्षीण होता जाएगा क्योंकि वे सब सबके सब इतने अनुशासित होंगे तो उनके भीतर चेतना का कोई प्रवाह नहीं हो सकता इसलिए मैं सेनाओं के विरोध में हूँ इसलिए कि नहीं कि वे हिंसा करती हैं बल्कि इसलिए कि इसकी पहले कि कोई आदमी हिंसा में समर्थ हो सके वो जड़ हो जाता है और दुनिया में जितनी सेनाएं बढ़ती जाएंगी उतने लोग जड़ होते जाएंगे और अब तो सारी दुनिया करीब करीब एक सैनिक कैंप में परिणित होती जा रही है अब तो हम अपने बच्चों को भी कॉलेजों में स्कूलों में सेना की शिक्षा देंगे और हमें याद नहीं है कि हम जिस आदमी को भी सेना की शिक्षा दे रहे हैं हम उसे इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि उसके भीतर चेतना छीन हो जाए वो एक मशीन हो जाए उससे जो कहा जाए वही वो करे उसके भीतर अपनी कोई स्वतंत्र विचार न रह जाए अगर ये दुनिया में हुआ तो दुनिया में धर्म विलीन हो जाए आप सोचते हो कि नास्तिक दुनिया में धर्म को विलीन कर रहे हैं तो आप गलती में है दुनिया में धर्म उन बातों से विलीन हो रहा है जिन जिन बातों से हम जड़ होते जाते जिन जिन बातों से हमारी चेतना छीन होती जाती है हम जितने ज्यादा अनुशासित हो जाएंगे जितने ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे जितनी ज्यादा हम आज्ञाओं के अनुकूल चलने लगेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे भीतर मृत्यु की घटना घट गट जाएगी विलियम जेम्स ने एक उल्लेख किया है सुन लिखा है एक आदमी सेना से घा चोट लगने के कारण मुक्त हो गया तो सुबह के बाजार से कुछ सामान लिएना में बिल्कुल जड़ हो जाते हैं ये आदमी जा रहा है, है। प्रमाण क्या है विलियम जेम्स ने कहा तुम जोर से कहो अटेंशन और वो अपने सामान को छोड़ देगा और अटेंशन खड़ा हो जाए उसने कहा यह तो मुझे संभव नहीं मालूम होता लेकिन यह प्रयोग किया गया जोर से उस होटल में बैठे हुए उसके मित्र ने चिल्ला के कहा अटेंशन वो आदमी अपने पर सामान रखा था उसके हाथ छूट गया। उसे सेना से मुक्त हुए जड़ हो गया इसके भीतर अब कुछ भी नहीं है जो चेतन जो विचार करता जिसमें बोझ सेनाएं दुनिया को जड़ बनाए दे रही है जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल जितनी ज्यादा यांत्रिक व्यवस्था विकसित हो रही है यंत्रों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए मनुष्य को भी यंत्र हो जाना पड़ेगा उसे भी ऐसी आटे बनानी नहीं होगी जहाँ कि उसे सोचने का कम से कम मौका रह जाए जो आदमी जितना ज्यादा सोचता है उतना ही असफल हो जाएगा जो आदमी बिल्कुल नहीं सोचता और चले जाता है वह हमें दुनिया में सफल दिखाई पड़ेगा दुकानें और दफ्तर और हमारे काम और हमारी मशीने और औद्योगिक विकास मनुष्य को धीरे धीरे जड़ किए दे रहा है अगर आपके मन में कोई भी धार्मिक होने की उत्सुकता है इस जड़ता के बाहर जाना एकदम जरूरी है जो इस भांति जड़ हो जाएगा उसके भीतर चेतना की लो बुझ जाएगी फिर आप कितना ही मंदिर जाएं और कितनी ही प्रार्थनाएं पूजाएं करें वो सब व्यर्थ है और सच तो ये है कि व्यवसायियों ने उनको भी जड़ता का रूप दे दिया है एक आदमी रोज बैठ के पंद्रह मिनट या आधा घंटा एक मंत्र को दोहरा लेता है वो भी एक जड़ता वो भी एक मैकेनिकल रिपिटिशन है वो रोज रोज वैसा ही दोहराता रहेगा पूरे जीवन दोहराता रहेगा जिस दिन नहीं दोहराएगा उस दिन उसको जरा अड़चन लगेगी वो कहेगा आज जरा तकलीफ मालूम होती है आज मैंने सुबह अपना मंत्र नहीं पढ़ा आज सुबह मैंने गायत्री या नमोकार नहीं पढ़ा आज मैंने सुबह की नमाज नहीं की है तो मुझे कुछ बेचैनी मालूम होती है ये बेचैनी कोई अच्छी बात नहीं है ये इस बात की सूचना है कि तुम एक आदत कैसे जड़ी भूत हो गए हो तो उस आदत को छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं ये आदत एक आदमी सिगरेट पीता है शराब पीता है और नहीं उसे सिगरेट मिले नहीं शराब मिले तो जैसी बेचैनी होती है उससे भिन्न नहीं ये वैसी की वैसी आदत है मनुष्य की चेतना को दबा देती है जिस मनुष्य को आत्मा को उपलब्ध करना हो उसकी उतनी ही कम आदतें होनी चाहिए उसके उतनी ही कम बंधान होने चाहिए उसमें उतनी ही कम जड़ता होनी चाहिए राज जो मैंने कहा संवेदना का क्या अर्थ है सेंसिटिव होने का क्या अर्थ है मेरा प्रयोजन यह था जितनी कम जड़ता हो उतनी ज्यादा मनुष्य के भीतर संवेदन की शक्ति जागृत होगी और जितनी ज्यादा जड़ता हो उतनी संवेदन की शक्ति शून्य हो जाएगी और संवेदन की शक्ति जितनी गहरी हो हम सत्य को उतनी ही गहराई तक अनुभव कर पाएंगे और संवेदन की शक्ति जितनी क्षीण हो जाएगी उतना ही हम सत्य से दूर हो जाएंगे तो मैं आपको कहूंगा जो धार्मिक है वो स्मरण रखें कि धर्म उनकी आदत ना बन जाए कहीं धर्म भी उनके एक जड़ आदत ना बन जाए कि वो सुबह रोज मंदिर जाएं नियत समय तो मंदिर जाएं एक नियत मंत्र पढ़े एक नियत देवता के सामने हाथ झुकाएं ये कहीं उनकी जड़ आदत ना हो और सच ये है कि सौ में निन्यानवे मौके पर यह एक जड़ आदत है और आदत बेहतर नहीं है और ये आदत ठीक नहीं है फिर ये भी स्मरण रखें कि आपने दूसरों की आज्ञाएं स्वीकार कर ली हैं और आप उनके अनुकूल वर्तन कर रहे हैं उनके अनुकूल आचरण कर रहे हैं यह भी जड़ता का अंगीकार कर लेना है जब भी मैं कोई आज्ञा दूं और आप स्वीकार कर ले तो आपकी चेतना भीतर क्षीण हो जाती है जब भी दूसरा कुछ कहे और आप स्वीकार कर ले आपके भीतर की चेतना जड़ होने लगती है समाज कहता है संस्कार कहते हैं पुरोहित कहते हैं हजारों वर्षों की उनकी परंपरा है उसके वजन पर कहते हैं उदाहरण करते हैं शास्त्रों का दबाव डालते हैं कि ये है और हम उसे मान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं धीरे धीरे हम स्वीकार मात्र पर टिके रह जाएंगे और हमारे भीतर जो स्मरण होना चाहिए था जीवन का वो बंद हो जाएगा जीवन के स्मरण के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आज्ञाओं के पीछे नहीं बल्कि स्वयं के विवेक के पीछे चले और जीवन के स्फोरण के लिए जरूरी है कि जो जो चीजें जड़ करती हों, व्यक्ति उन सपनों को मुक्त कर ले स्वाभाविक ये प्रश्न उठेगा, तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर मैं एक दफ्तर में 40 वर्षों तक काम करने जाता हूं तो मैं उस दफ्तर को छोड़ दूं, उस दुकान को छोड़ दूं, उस घर को छोड़ दू इसका तो ये अर्थ होगा और ये अर्थ बहुत लोगों ने लिया है दुनिया में जो सन्यासी होते रहे हैं समाज को घर को द्वार को छोड़कर वो इसीलिए होते रहे हैं उन्हें ये लगा कि ये सब तो जड़ किए दे रहा है इसलिए इसको छोड़ दो लेकिन एक जड़ता को छोड़ते हैं और दूसरी जड़ता को पकड़ लेते हैं इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता संसार को छोड़कर भागते हैं और सन्यास में जाते हैं और सन्यास उन्हें और भी जड़ कर देता है मेरा अपना देखना यह है कि मैंने अभी कोई सन्यासी ऐसा नहीं देखा जिसकी संवेदना की शक्ति ग्रस्त की संवेदना शक्ति से ज्यादा हो कम है वो और भी जड़ हो गया उसके अनुभव करने की सीमाएं और संकुचित हो गई है उसने और इतना दमन किया है और एक पैटर्न पर एक ढांचे पर अपने जीवन को ढाला है कि उसके भीतर तो और भी चेतना के विकास की संभावना कम हो गई जो संसार से भाग के सन्यासी होगा वो एक जड़ता से दूसरी जड़ता में गिर जाएगा इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ इसलिए सवाल संसार से भागने का नहीं है दफ्तर से भागने का नहीं है घर से भागने का नहीं है सवाल यह है कि जो भी आप कर रहे हैं वो तो करना होगा लेकिन ये स्मरण रखने का है कि वो आपके भीतर जलता न लाए और ये हो सकता है आप जहा हैं वहीं रहते हुए ये हो सकता है कि आपके भीतर जलता पैदा ना हो और आपके भीतर संवेदना की शक्ति तीव्र हो चेतना की ज्योति जले यह कैसे होगा इसके होने के कुछ नियम है और वे नियम ही धर्म के मूल नियम है वे नियम ही योग की मूल शर्तें सबसे पहला नियम तो यह है कि जिस व्यक्ति को सत्य को जानना हो वो पलायन की प्रवृत्ति छोड़ दे, एसके की प्रवृत्ति छोड़ दे कि यहाँ तकलीफ है इसलिए यहां से भाग जाऊंगी इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता आप जहां जाएंगे वहां तकलीफ शुरू हो जाएगी क्योंकि आप जैसे आदमी है वही का वही आदमी दूसरी जगह पहुंच जाएगा मैंने सुना है एक गाँव में सुबह ही सुबह सर्दी के दिन थे और गांव का परकोटा था एक बूढ़ा आदमी गांव के बाहर बैठा दूसरे गांव से आते हुए एक राहगीर ने उससे पूछा कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं मैं यहाँ बसने का इरादा करता उस बूढ़े आदमी ने कहा मैं ये बताऊंगा जरूर कि गांव के लोग कहते हैं लेकिन मैं पहले ये पूछ लू की तुम जिस गाँव में बसते थे वहाँ के लोग कहते थे उसके बाद ही कुछ ठीक ठीक बताना संभव हो सकता है जीवन भर का अनुभव मेरा ये कहता है कि पहले मैं ये पूछ गांव के लोग लोगों कहा उस गाँव के लोगों का नाम भी मतलब उन्हीं दुष्टों के कारण तो मुझे वो गाँव छोड़ना पड़ा है उस बूढ़े ने कहा फिर और कोई गाँव खोजो इस गाँव के लोग बहुत बुरे हैं बहुत दुष्ट हैं और यहाँ रहने से कोई साथ नहीं होगा और उस बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा और उस आदमी के जाने के बाद ही एक दूसरा आदमी आया और उसने पूछा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं यहां के लोग कैसे हैं उसने फिर वही कहा कि पहले मैं ये पूछ लू कि उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम आते हो उस आदमी ने कहा उनका नाम ही मुझे आनंद से भर देता है उतने बेहतर लोग मैंने कहीं देखे नहीं वो बूढ़ा बोला आओ स्वागत है बसो इस गाँव में तुम्हें तो उस गाँव से बेहतर लोग मिल जाए हम जो है हम सदा अपने को अपने साथ ही ले जाते हैं जो आदमी गृहस्थी में दुखी और पीड़ित और परेशान था वो सन्यासी होकर कभी आनंदित नहीं हो सकता क्योंकि वह आदमी तो वही का वो है कपड़े बदलने से क्या होगा मकान बदलने से क्या होगा जो आदमी दुकान पे परेशान और पीड़ित है वो मंदिर में जाके आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह आदमी तो वही का वह दुकान थोड़ी परेशान कर रही है मकान थोड़ी परेशान कर रहा है मंदिर थोड़ी आनंद देगा वह आदमी जैसा है अपने साथ ही ले जाएगा ये बड़े आश्चर्य की बात है अपने से भागना संभव नहीं होता कोई आदमी अपने से नहीं भाग सकता आप सारी दुनिया को छोड़कर भाग जाएं लेकिन आप तो अपने साथ होंगे और आप जैसे आदमी हैं ठीक वैसी दुनिया जहां आप होंगे फिर आप पैदा कर लेंगे इसलिए जब ग्रस्त भाग के सन्यासी हो जाते हैं तो वे नई ग्रस्तियां बसाने लगते हैं शिष्यों की शिष्याओं की नई दुनिया बसनी शुरू हो जाती है जब वे घर को छोड़कर भाग जाते हैं तो आश्रम बसाने लगते इधर का राग छोड़ते हैं तो वहां नया राग पैदा कर लेते हैं इधर एक तरफ से जो छोड़ के गए हैं नई शक्लों में वही का वही फिर से खड़ा हो जाता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है क्योंकि आदमी वे वे के वे हैं जो कि घर थे जो कि दुकान थे इसलिए जब कोई आदमी दुकान को छोड़ के सन्यासी होता है तो धर्म की नई दुकाने शुरू कर देता है और दुनिया में जो धर्म की दुकानें शुरू हुई है वो उन दुकानदारों के कारण ही जो की दुकानदार थे और सन्यासी हो गए उनकी बुद्धि उनके सोचने के ढंग उनके गणित और हिसाब वही के वो है उनकी वृत्ति उनकी पकड़ उनकी अप्रोच वही की वही है वे तो वही के वो आदमी है और इसलिए जितने ज्यादा दुकानदार सन्यासी होते जाते हैं उतना ज्यादा सन्यास दुकानदारी में परिणित होता जाता है दुनिया पर सन्यासियों की जरूरत नहीं है दुनिया में सन्यास की जरूरत है सन्यासियों की कोई जरूरत नहीं है मैं आपसे कहूं दुनिया में सन्यास की जरूरत है सन्यासियों की कोई जरूरत नहीं है दुनिया में सन्यास जितना ज्यादा होगा दुनिया उतनी बेहतर होगी और दुनिया में सन्यासी जितने ज्यादा होंगे दुनिया उतनी मुश्किल में पड़ती जाएगी ये कल्पना करिए कि सारे लोग सन्यासी हो गए दुनिया का क्या होगा यह स्थिति कहती बदतर हो, हो जाएगी लेकिन यह कल्पना करिए कि दुनिया में सन्यास बढ़ता जाता है तो दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी तो मैं आपको नहीं कहता कि पलायन करें लेकिन हमारी प्रवृत्ति हमेशा पलायन करने की होती है जहां हमें तकलीफ दिखाई पड़ती हम सोचते हैं स्थान को बदल दे हमें जगह को छोड़ दे। लेकिन हमेशा ख्याल रखें स्थान कभी तकलीफ नहीं देता आपकी भीतर की स्थिति तकलीफ देती है इसलिए स्थान इस को बदलने को जो सोचता है वो पागल है और जो स्थिति बदलने को सोचता है उसने कोई समझ का अंकरण शुरू हुआ इसलिए मैं कहता हूं पलायन नहीं परिवर्तन भागे मत जहां से है अपने को बदले और जहां आप हैं उससे बेहतर स्थिति आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी जब तक कि आप बेहतर आदमी ना हो जाएं और जब आप बेहतर आदमी हो जाएंगे तो जहां आप हैं वहीं बेहतर स्थिति एक विदेशी यात्री पूरब के मुल्कों में यात्रा को आया और उसने सोचा है कि मैं देखूं और समझू कि योग क्या है उसने भारत के और तिब्बत के और जापान के और दूर दूर के पूर्वी मुल्कों के जाके आश्रम देखे फिर वो बर्मा गया और वहां लोगों ने तारीफ की देखे थे वो पहाड़ों पर थे रम्य झीलों के किनारे थे सुंदर उपवन थे वहां थे भारत में जो सन्यासी देखे थे वो घर छोड़े हुए लोग थे नए नए वस्त्रों के लोग थे उसने सोचा वैसा ही कोई रम्य स्थल होगा वो तीन सप्ताह का निर्णय करके बर्मा के उस आश्रम के लिए गया लेकिन जब जिस गाड़ी से वो गया और जब उसे पहुंचाया गया आश्रम के सामने तो दंग रह गया वो तो एक बाजार था जहाँ आश्रम था और रंगून का सबसे रद्दी बाजार और वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ थी बड़ा शोरगुल था और वहीं वो वह छोटी सी तख्ती लगी थी और उसके अंदर एक गंदे रास्ते के अंदर जाके एक आश्रम था आश्रम बड़ा था पांच भिक्षु वहां थे लेकिन कोई 100 डेढ़ कुत्ते वहां घूम रहे थे और लड़ रहे थे बड़ा परेशान हुआ कि कैसा आश्रम है और फ्रांस का वक्त था और सैकड़ों हजारों कौए इकट्ठे हो रहे थे झाड़ों पर इतना शोरगोर वहां मचा हुआ था उसने सोचा यह आश्रम है या बाजार है और यहाँ यहां रहने से क्या फायदा होगा लेकिन आ गया था और अब रात भर रुकना ही पड़ेगा सुबह के पहले वापिस लौट निकली हुई भी नहीं थी तो उसने जाके प्रधान से मिलना चाह प्रधान से उसने कहा कि मैं तो हैरान हो गया मैं तो सोचता था आसन किसी पहाड़ के किनारे किसी झील के पास किसी सुंदर जगह में होगा ये तो गंदा बाजार है और यहाँ कुत्ते किस लिए है और ये कौए सब इसलिए कहा इकट्ठे कर लिए हैं उस साधु ने कहा ये कुत्ते कुत्ते जो है ये हमारे पाले हुए हैं और कौए जो हैं हमारे आमंत्रित है इन्हें हम रोज चावल देते हैं इसलिए आते हैं और कुत्ते हमने पाले हुए हैं ये शोरगुल व्यवस्थित है ये बाजार हमने चुना है जान के जमीन बहुत की हमारे मुल्क में भी सुंदर लेकिन बाजार हमने जान के चुना क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि जो इस भीड़ में इस उपद्रव में शांत हो सकता है उसकी शांति ही सच्ची है और जो पहाड़ के पास जाके बैठ के शांत हो जाता है उस शांति में उसके पास कोई शांति नहीं वो सारी शांति पहाड़ की है और पहाड़ नीचे उतरते ही अशांति शुरू हो जाएगी इसलिए सन्यासी पहाड़ से बस्ती में में डरता है इसलिए सन्यासी अकेले पंच से भीड़ में आने में डरता है इसलिए सन्यासी लोगों से डरने लगता है कि उनके पास गया कि मेरी सब शांति नष्ट हो जाएगी अगर आप किसी सन्यासी से कहें दुकान पर बैठो वो घबराएगा वो कहेगा मेरी सब शांति नष्ट हो जाएगी अगर आप किसी सन्यासी से कहे नौकरी करो वो कहेगा मैं घबराऊंगा मेरा परमात्मा छूट जाएगा जो परमात्मा नौकरी करने से छूट जाता हो और जो परमात्मा दुकान पर बैठ जाने से अलग हट जाता हो ऐसे परमात्मा की कोई कीमत नहीं है ऐसे परमात्मा का कोई मूल्य नहीं है जीवन की सहजता में और सामान्यता में जो उपलब्ध हो वही सत्य है जीवन की विशेष विशेष स्थितियों में जो उपलब्ध हो वो उन स्थितियों का परिणाम होता है आपके चित्त का परिवर्तन नहीं होता है इसलिए आप जितने सन्यासियों को देखते हैं, इनको वापस ले आइए और सामान्य जिंदगी में डाल दीजिए फिर पहचानिए कि इनके भीतर क्या है तो आप पाएंगे ये आपसे गए बीते बत्तर लोग हैं ये आपसे नीचे साबित होंगे जिंदगी में ये नहीं सीख सकते वहाँ कसौटी है वहाँ परीक्षा है ये कोने में बैठे हुए इनकी सारी शांति आरोपित और पलायन की शांति इसलिए इनके भीतर भय और डर बना रहता है इनके भीतर घबराहट बनी रहती है इनके भीतर हमेशा डर बना रहता है कि अगर मैं गया सब गड़बड़ हो जाए मैंने सुना है एक सन्यासी पहाड़ पर था हिमालय पर था बीस वर्षों तक वहां था और तब उसे लगा कि अब तो मैं परम शांत हो गया हूँ कुछ भक्त भी उसके वहां आने शुरू हो गए फिर नीचे एक मेला था बड़ा और उसके भक्तों ने कहा कि नीचे चले और मेले में लोगों को दर्शन दे उसने सोचा आप तो मैं शांत हो गया हूं अब यहाँ रहने का प्रयोजन भी क्या चलू और वो पहाड़ से उतर के नीचे आया और जब वो उस मेले में गया तो वहां तो उसे लोग जानते भी नहीं थे भीड़ बहुत थी एक आदमी का जूता उसके पैर पे पड़ गया जैसे ही उसके पैर में पैर दबा उसका सारा क्रोध जिसे वो सोचता था विलीन हो गया है बीस वर्ष पहले वो वापिस खड़ा हो गया वो वही का आदमी था जो बीस वर्ष पहले पहाड़ पर गया था द्व रह गया कि क्रोध वापस खड़ा हो गया आसान स्थिर हो गया है मन और उसने कहा कि आश्चर्य है पहाड़ जो 20 वर्षों में न बता सके वो आदमी के संपर्क में एक क्षण में बता दिया तो मैं आपको कहूंगा पलायन से कोई आदमी धार्मिक नहीं होता है परिवर्तन से आदमी धार्मिक होता है इसलिए पलायन की प्रवृत्ति को छोड़ दे स्थानों से भागे नहीं अपने को बदले और देखें कि आपकी बदलाह के साथ स्थान बदल जाते हैं लोगों से भागे नहीं अपने को बदलें और आप पाएंगे कि आपकी बदलाव के साथ लोग बदल जाते हैं जो पति पत्नी को छोड़कर भाग रहा है वो गलती में है अपने को बदलें और पाएगा कि पत्नी विलीन हो गई अपने को परिवर्तित करें और पाएगा कि जिस पत्नी से भागने का ख्याल था वो विलीन हो गई है वो अब कहीं भी नहीं है जीवन आत्म परिवर्तन से उपलब्ध होता है स्थानों के बदलने से नहीं लेकिन हमारी जड़ता हमें कहती स्थान बदलने तो मैं आपको कहूंगा कि जहां जहां जीवन में जड़ता पैदा हो रही है वहां कुछ आंतरिक प्रयोग हैं जो जड़ता को पैदा नहीं होने देंगे और आप निरंतर एक नई ताजगी और एक इनोसेंस को एक निर्दोष चित्तता को बचा के रख सकते और जो नहीं वैसा बचाएगा उसके लिए धर्म में कोई गुंजाइश कोई गति नहीं कैसे ये होगा भांति मनुष्य के भीतर कुछ चीज डेड हो जाती है मर जाती है, चेतना कैसे जड़ हो जाती है चेतना जड़ हो जाती है क्योंकि अतीत का भार हम पर भारी हो जाता है हम ऐसे लोग हैं जो निरंतर पीछे से दबे रहते हैं आप हरण है होंगे अगर आप 40 साल जी लिए हैं या 50 साल तो 50 साल का कचरा और भार और धूल आपके चित्र पे इकट्ठी हो गई मकान तो आप रोज साफ कर लेते हैं लेकिन चित्र को रोज साफ नहीं करते मकान से कचरा अगर कोई 50 साल तक न फेंके तो उस मकान की क्या गति होगी वह आपके चित्र की हो गई हम रोज इकट्ठा करते जाते हैं जो भी आता है वो भीतर इकट्ठा होता जाता है उसके भार के नीचे चेतना की लौ दब जाती है मध्यम हो जाती है फिर वो भारी भार रह जाता है और चेतना विलीन हो जाती वही व्यक्ति चेतना की लौ को सजग रख सकता है जो रोज सांझ को जो भी इकट्ठा हुआ है उसे फेंक दे खाली हो जाए बीते कल से खाली हो जाए और जब सुबह उठे तो नए दिन में उठे नई सुबह और नया सूरज हो नए लोग और भूल जाए कि कल भी कुछ था और वो जो भी प्रतिक्रियाएं करे जो भी कर्म करे वे कल से प्रभावित ना हो बिल्कुल सहज स्फूर्त हो आज से ही प्रभावित हो अगर कल एक आदमी आपको तो गाली दे गया और आज सुबह आपको मिलता है तो आप उस आदमी को थोड़ी देखते हैं जो अभी मिल रहा है वह आदमी कल वाला जिसने गाली दी थी बीच में आ जाता है और ये जो आदमी सामने खड़ा है ये दिखाई नहीं पड़ता वो आदमी दिखाई पड़ता जिसने गाली दी थी वो आदमी मर चुका उसे हटा दे बीच से और इस आदमी को देखें जो सामने खड़ा है हो सकता है वो पश्चाताप करके आया हो हो सकता है वो रात भर में बदल के आया हो हो सकता है वो दुखी होके आया हो लेकिन आपके बीच में वो आदमी खड़ा हो जाएगा जिसने गाली दी थी वो मृत छाया बीच में आ जाएगी और इस आदमी से, आद से आप जो भी व्यवहार करेंगे वो इस आदमी से नहीं कर रहे हैं उस आदमी से कर रहे हैं जो कल आपको दिखाई पड़ा बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने आके थूक दिया था थूक के वो चला भी गया फिर बाद में पछताया और दुखी हुआ क्योंकि बुद्ध ने तो उस थूक को सिर्फ पहुंच लिया था और उस आदमी से कहा था कुछ और कहना है किसी भिक्षु ने पूछा कि आप कहते हैं कुछ और कहना है उस आदमी ने थूका है बुद्ध ने कहा कोई बात इतनी प्रगाढ़ रूप से कहना चाहता होगा जिससे शब्द कहने में समर्थ नहीं हो सके इसलिए थूक को उसने जाहिर किया गुस्सा तेज उसने गुस्से को जािर किया है इसलिए मैं पूछता हूं कुछ और कहना है ये तो मैं समझ गया लेकिन वो आदमी कुछ कह नहीं सका वापस चला गया पछताया, दूसरे दिन क्षमा मांगने आए उसने बुद्ध के पैर छुया उसने कहा मुझे माफ कर दे मुझसे कल भूल हो गई थी बुद्ध ने कहा वो भूल उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी भूल ये है कि तुम उसे अब तक याद रखे हो बुद्ध ने कहा वो भूल उतनी बड़ी नहीं थी थूका मैंने पूछ दिया बात समाप्त होगी मान क्या है दिक्कत कहां है कठिनाई क्या है उससे लेकिन यह कि तुम उसे अभी तक याद रखे रखो 24 घंटे बीत गए ये तो बहुत बड़ी भूल है ये तो बहुत बड़ी भूल है मैं तुम्हें वही आदमी नहीं मानता हूं जो थूक गया था यह दूसरा आदमी जो मेरे सामने आया क्योंकि यह तो कह रहा है कि मैं मुझ भूलोग क्षमा कर दो ये वही आदमी नहीं है जो थूक गया था यह बिल्कुल दूसरा आदमी है मैं किसको क्षमा करूं जो थूक गया था वो तो अब कहीं है नहीं और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था बुद्ध ने कहा जिसने मुझ पर थूका था वो अब है नहीं कहीं भी इस दुनिया में खोजने पर नहीं मिलेगा और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था मैं किसको क्षमा करूं और तुम किससे क्षमा मांग रहे हो जिससे थूक गए थे वो तो बह गया जैसे नदी बही जा रही हम सोचते हैं वही गंगा है जिस जिसमें हम कल भी आए थे गंगा बह गई बहुत पानी बह गया जब आप कल आए थे अब ये बिल्कुल दूसरा पानी है जिसको आप कल की गंगा समझ रहे हैं, और जैसे गंगा बह जाती है वैसा आपका चित्त भी बह रहा है वो प्रतिक्षण बहा जा रहा है वहां कुछ भी ठहराव नहीं है उस चित्त में तो बुद्ध ने कहा तुम किससे क्षमा मांगते हो वो आदमी तो बह गया अब मैं कैसे क्षमा करूं तो बुद्ध ने कहा इतना ही स्मरण रखो जो हो गया उसे जाने दो बह जाने दो जो है उसमें जागो हम जो बीत गया है उससे इतने चिपटे रहते हैं कि जो है उसमें नहीं जाग पाते हम सारे लोग मुर्दा लाशों को लिए रहते हैं इसलिए जिंदा आदमी नहीं हो पाते अतीत को मर जाने दें तो आपको जीवन मिलेगा और जो आदमी जितने अतीत को मर जाने देगा और रोज नया हो जाएगा रोज ताजा हो जाएगा और ऐसे जागेगा जिससे पहली बार दुनिया में पैदा हुआ उस आदमी के भीतर जड़ता इकट्ठी नहीं होगी क्या आपको स्मरण है कि पहले दिन आप जब अपनी पत्नी से मिले थे उसी भांति अब भी मिलते हैं अब वो सब जड़ हो गया आप 20 वर्षों की स्मृतियां बीच में खड़ी हो गई हैं और ये बीस वर्षो की स्मृतियां आपकी पत्नी को आपसे बहुत दूर किए दे रही है आप बहुत दूर हो गए और इसीलिए जो आनंद पहले क्षण में मिलके आपको अपनी पत्नी से मिला था आवाज़ नहीं मिलेगा लेकिन अगर ये 20 वर्षों की स्मृतियां बीस से गिर जाए और आप नए होकर और नई पत्नी को देख पाएं, तो शायद वही आनंद का क्षण फिर उपलब्ध हो जाए आप रोज सुबह सूरज को देखते हैं सोचते हैं वही सूरज फिर उग रहा है कोई सूरज दोबारा नहीं उगता और आप फूलों के पास से गुजरते हैं सोचते हैं, वही फूल फिर फिर हैं कोई फूल दोबारा नहीं खेलते और कोई तारे दोबारा नहीं निकलते सब नया है अगर आपकी स्मृति का भार ना हो तो जीवन आपको प्रतिक्षण नया मालूम होगा और जब आप इस नवीन के प्रति जाग सकेंगे और अपनी जड़ता को छोड़ देंगे तो आपको कुछ अनुभूतियां मिलनी शुरू होंगी जिन अनुभूतियों की समग्रता का नाम परमात्मा है तब आपको कुछ अनुभव होना शुरू होगा जो अतिष्ट दबा है वो कभी परमात्मा को नहीं जान सकता क्योंकि परमात्मा प्रतिक्षण मौजूद है परमात्मा अतीत नहीं है परमात्मा प्रतिक्षण वर्तमान है जो अतीत से दबा है वो वर्तमान को नहीं जान सकता तो आपकी सारी जड़ता अतीत पैदा करता है एक साधु ने अपने शिष्य को कहा था तुम जाओ जो तुम मेरे पास नहीं समझ सके हो वो मेरा एक मित्र है उसके पास जाके समझ वो उसके मित्र के पास गया देख के हुआ कि जहां उसे भेजा गया है वो तो एक सनाय का रखवाला है जाते मन हुआ कि सराय के रखवाले से मैं क्या सीखूंगा लेकिन फिर भी भेजा गया हूं तो वो रुका उसके गुरु ने कहा चर्या उसने समझी वो तो सराय का नौकर था सराय का काम करता था दो चार दिन बाद वापस लौटने लगा वहां तो पानी को कुछ भी नहीं था लेकिन उसने सोचा मुझे पता नहीं कि रात को सोते वक्त कुछ करता हो सुबह अंधेरे में जग आता है उस वक्त कुछ करता है तो उसने चलते वक्त उससे पूछा कि क्या मैं ये पूछूं कि रात को सोते समय आप क्या करते हैं और सुबह जाप के क्या उसने कहा कि दिन भर में सराय के बर्तन गंदे हो जाते हैं रात सोते वक्त उनको झाड़ पहुंच के साफ करके रख देता हूं फिर रात भर में उनमें धूल जम जाती सुबह उठ के फिर उनको साफ करता हूं उसने सोचा कि कहा के पागल के पास मुझे बेच दिया वो केवल सराय का रख है बर्तन साफ करता है वो वापिस लाता है उसने अपने गुरु को कहा गुरु ने कहा कि बात तो पूरी थी अगर तुम समझते उसने कहा कि दिन भर में बर्तन गंदे हो जाते हैं सांझ में साफ कर लेता हूँ रात भर में फिर थोड़ी बहुत धूल जम जाती है सुबह फिर साफ कर लेता हूं यही तो कुल जमा करना है उचित हमारा दिन भर में गंदा हो जाता है उसे रात सोते वक्त साफ कर ले पोछ डाले और सुबह सपने फिर रात भर में कुछ गंदा कर देंगे सुबह फिर उस उससे पहुंचता थे कैसे पहुंचेंगे क्योंकि मकान पहुंचना तो हमें मालूम है लेकिन चित्त को कैसे पहुंचेंगे चित्त को कैसे साफ करेंगे कौन सा जल है जो चित्त के बर्तन को साफ करेगा आपको मौन मौन चित्त को साफ करता है जो जितना ज्यादा मौन में प्रविष्ट होता है उतना उसके चित्त का बर्तन साफ हो जाता है मौन के जल से चित्त के बर्तन धोए जाते लेकिन हम मौन रहना भूल गए हम एकदम बोले जा रहे हैं दूसरों से या अपने से हम 24 घंटे बातचीत में लगे हुए हैं अपने से या दूसरों से सोते समय भी हम बातचीत करते हुए सोते हैं उठते ही हम फिर बातचीत में लग जाते हम बातों से गिरे हुए हैं मौन हम भूल गए हैं इस संसार में अगर कोई चीज खो गई है तो मौन खो गया है और जहां मौन खो जाएगा वहां जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो सब खो जाएगा क्योंकि सब श्रेष्ठ मौन से जन्मता है वो साइलेंस से पैदा होता है रात को सोते वक्त घड़ी भर को बिल्कुल साइलेंस में उतर जाए बिल्कुल चुप हो जाए सब तरह से मौन हो जाए सुबह उठते वक्त सब भांति मौन हो के थोड़ी देर पड़े रहे और फिर उठे और दिन में भी 24 घंटे ये ख्याल रहे कि जहां तक बन पड़े मेरे भीतर मौन हो जो अति आवश्यक है वो बोला जाए जो अति आवश्यक है वो सोचा जाए अन्यथा मेरे भीतर मौन हो और अगर कोई सजग हो गए इसका स्मरण रखे कि मेरे भीतर मौन हो तो धीरे दीर धीरे मौन का अवतरण शुरू हो जाता है। अगर रास्ते पे चलते वक्त आप ये ख्याल रखें कि मैं मौन चलू पहले तकलीफ होगी जीवन भर की आदत है शायद अनेक जीवन की आदत है लेकिन धीरे धीरे स्मरण पूर्वक अगर भोजन करते वक्त स्मरण रखे कि मैं मौन रहूं मौन का अर्थ नहीं की और बंद हो मौन का अर्थ भीतर मन का चलन हलन बंद हो भीतर वहां चुप्टी हो जब भी मौका मिले मौन हो जाएं, जिस क्षण आप मौन में है उसी क्षण आप मंदिर में है चाहे फिर वो दुकान हो चाहे फिर वो बाजार हो चाहे वो दफ्तर हो जीवन का अधिकतम क्षण मौन में व्यतीत हो इसका स्मरण रखें और आप क्रमशः एक नए आदमी को अपने भीतर आते हुए अनुभव करेंगे क्रमशः आपके भीतर एक नए मनुष्य का जन्म होने लगेगा आप बिल्कुल नई चेतना को अनुभव करेंगे और आपके भीतर जड़ता टूटनी शुरू हो जाएगी एक समय आएगा आपके भीतर कोई जड़ता नहीं होगी और केवल चैतन्य रह जाएगा जिस क्षण व्यक्ति पूर्ण मौन में स्थापित अपनी चेतना को प्रवेश करता है उसी क्षण उसके भीतर शरीर विलीन हो जाता है और केवल आत्मा का अनुभव शेष रह जाता है जिस क्षण आप पूरे मौन में है उसी क्षण आप संसार में नहीं है परमात्मा में इसको मैं संन्यास कहता हूं ऐसा व्यक्ति जो सारी भीड़ के बीच मौन है सन्यासी है ऐसा व्यक्ति जो सारे कामों के बीच मौन है सन्यासी है ऐसा व्यक्ति जो सब करते हुए मौन है सन्यासी है जिसके भीतर मौन है वो सन्यास को पा गया क्योंकि मौन ही द्वार खोलता है परमात्मा के मौन ही द्वार खोलता है अनंत चेतना के मौन ही द्वार खोलता है पदार्थ के पार जो है उसके लिए स्मरण रखें जो भी साधने जैसी बात है जो भी पाने जैसी बात है जो भी उपलब्ध करने जैसी बात है वो है साइलेंस वो है मौन संसार 24 घंटे आपके भीतर मौन को तोड़ रहा है आप खुद 24 घंटे अपने मौन को तोड़ रहे हैं फिर चाहे आप शास्त्र पढ़ें ग्रंथों को याद करें तत्व ज्ञान को स्मरण कर लें वो भी सब आपके मौन को तोड़ रहा है उससे भी आप मौन में नहीं जा रहे वो सब तत्व ज्ञान भी आपके भीतर बातचीत बन रहा है चुप हो जाए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है और चुप्पी को अनुभव करें अपने भीतर और उस घड़ी में जब आपके भीतर कोई भी नहीं बोलता होगा जब निबड़ सन्नाटा होगा जैसे कोई दूर एकांत एक में वन में सब शांत हो कोई पक्षी भी ना बोलता हो वैसा जब निबिड़ सन्नाटा आपके भीतर होगा तो आप अनुभव करेंगे आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं आप देह के घेरे में बंधे हुए व्यक्ति नहीं हैं आपकी चेतना तब आकाश को छूने की सामर्थ्य को उपलब्ध हो जाती है उस मौन में आपको दिखाई पड़ता है अनुभव होता है सुनाई पड़ता है वो जो परमात्मा का है इस मौन को ही मैं प्रार्थना कहता हूं इस मौन को ही ध्यान कहता हूं इस मौन को ही समाधि कहता हूं और इसे साधने के लिए किसी के पास सीखने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी आप सीखेंगे वो आपके भीतर बातचीत बन जाएगा इसे साधने के लिए किन्हीं ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसे साधने के लिए किन्हीं पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है जहां है वहां ही स्मरण पूर्वक इतना ही ध्यान रखें कि मेरे भीतर व्यर्थ की बातचीत ना चले और जब भी व्यर्थ की बातचीत चले तब शांत होकर उसे देखें और कुछ ना करें और आप हैरान होंगे अगर आप अपने भीतर चलते हुए बकवास को शांत होकर देखें तो आपके भीतर एक नए तत्व का अनुभव होगा जो केवल देख रहा है बातचीत चल रही है और वो दूर खड़ा है और तब आपको यह अनुभव होगा कि चित्त बातचीत में लगा हुआ है लेकिन आत्मा अभी भी मौन है और शांत है वो जो देखने वाला तत्व है वह आपकी आत्मा है वो निरंतर मौन में और निरंतर साइलेंस में है उसका थोड़ा सा अनुभव जैसे जैसे गहरा होगा बातचीत गिरती जाएगी बातचीत विलीन होते जाएगी एक समय आएगा आपके भीतर कुछ भी विचार चलते हुए नहीं रह जाएंगे और जब कोई विचार नहीं चलते हैं तो विचार शक्ति का जन्म होता है और जब तक विचार चलते हैं तब तक विचार शक्ति का जन्म नहीं होता नहीं। जितने ज्यादा विचार हो जाएंगे आप उतने विक्षिप्त हो जाएंगे पागल के विचार विचार रह जाते हैं विवेक बिल्कुल नहीं रह जाता इसलिए दुनिया के बहुत बड़े बड़े विचारक पागल होते देखे जाते हैं वो इस बात का सबूत है कि विचारक सत्य को अनुभव नहीं कर सकता और आज तक दुनिया में किसी विचारक ने सत्य को अनुभव नहीं किया है और ना कभी कर सकेगा जब हम बुद्ध को महावीर को विचारक कहते हैं तो हम गलती करते हैं ये विचारक नहीं है इन्होंने तो विचार को छोड़ दिया ये तो सब विचार को छोड़कर चुप हो गए हैं ये दृष्टा है और जो दृष्टा हो जाता है वो सब पा लेता है एक छोटी सी कहानी अपनी चर्चा को मैं पूरा करूंगा उपनिषदों के समय में एक युवक सत्य की तलाश में गया उसने अपने गुरु के चरणों में सिर रखा और उसने कहा कि मैं सत्य को पाने आया उसके गुरु ने कहा सत्य को पाना चाहते हो या सत्य के संबंध में कुछ पाना चाहते हो उसके गुरु ने कहा सत्य को जानना चाहते हो या सत्य के संबंध में कुछ जानना चाहते हो अगर सत्य के संबंध में कुछ जानना है तो फिर मेरे पास रुक जाओ और अगर सत्य को जानना है तो फिर मामला कठिन उस युवक ने कहा मैं सत्य को जानने आया संबंध में जानने को नहीं आया संबंध में ही जानना होता तो मेरे पिता खुद बड़े पंडित थे सभी शास्त्र जानते हैं लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं तो उन्होंने कहा मैं असमर्थ हूं तू कहीं और खोज मैं सत्य के संबंध में जानता हूं मैं शास्त्रविद हूं मुझे सत्य का कोई पता नहीं तो मैं सत्य को ही जानने आया उसके गुरु ने कहा तब ऐसा करो इस आश्रम में जितने गायबैल हैं कोई चात के करीब इन सबको ले जाओ दूर ऐसे जंगल में चले जाओ जहां कोई आदमी ना हो और जब ये गायबैल हजार हो जाए इनके बच्चे होंगे और ये हजार हो जाएंगे तब तुम लौट आ और तब तक, तक एक शर्त याद रखो जो भी बात करनी हो इन्हीं गाय बैलों से कर लेना जो भी बात करनी इनसे कर लेना किसी आदमी से मत बोलना जो भी तुम्हारे दिल में आए इन्हीं से कह लेना और इतने दूर चले जाना कि कोई आदमी ना हो और जब ये हजार हो जाए तो वापिस लौट आना वो तो युवक उन चार गाय बैलों को खदेड़कर जंगल में गया दूर से दूर गया जहां कोई भी नहीं था तो वहां वे जानवर और वो अकेला रह गया उनसे ही बात करनी पड़ती जो भी कहना होता उन्हीं से कहना होता उनसे क्या कहता उनसे क्या बात करता उनकी आंखों में तो कोई विचार ना गाय की आंख कभी देखी है जवाब की भी आंख वैसी हो जाए तो समझना की कहीं पहुंच गए उस आंख में कोई विचार नहीं है खो खा लियो सुन आंखों में देखता उन्हीं के पास रहता उन्हीं उमृतियां तो मर जाती हम रोज नई स्मृतियों को भोजन दे देते हैं इसलिए रिप्लेस होती चली जाती है पुरानी मृत्यु नई भीतर पहुंच जाती है अब नए का तो कोई कारण नहीं था गाय बैल थे उनके बीच रहना था कोई नई स्मृति का कारण न था नई स्मृतियां पैदा नहीं हुई पुरानों को भोजन न मिला वो क्रम से मरती गई वो गायब के पास रहते रहते खुद गायबैल हो गया वो तो संख्या ही भूल गया गुरु ने कहा था हजार जब हो जाए तो इनको लेवा लाना लेकिन तो भूल ही गया कि हजार कब हुई वो बड़ी मीठी कहानी है उन गायों ने कहा कि हम हजार हो गए वापिस लाट चलो ये तो काल्पनिक ही होगा लेकिन मतलब केवल इतना है कि उसे पता नहीं था कि कब गायब हजार हो गए और जब गायों ने कहा हम हजार हो गए अब लौट चलो तो वो वापस लौटा गुरु ने दूर से देखा वो हजार गायबैल का झुंड आता था उसने अपने शिष्यों को कहा देखो एक हजार एक एक हजार एक गायबैल आ रहे तो बोले एक हजार एक और बीच में जो वो युवा है उसने कहा उसकी आंखों में देखो अब वो आदमी नहीं रहा अब वो आदमी नहीं है और जब वो आया तो गुरु ने उसे गले लगा लिया और गुरु ने कहा कहो मिल गया वो युवक चुप रहा उसने कहा केवल आपके चरण छूने आया उसने गुरु के चरण छू वापस लौट गया उस मौन में उसने जान लिया जो जानने जैसा था अब तक जो सदगुरु है वो मौन देता है और जो असद गुरु है वो शब्द देता है जो सदुगुरु है वो आपके ग्रंथ छीन लेता है जो असद गुरु है वो आपको ग्रंथ दे देता है जो सदगुरु है वो आपके विचार अलग कर लेता है जो असद गुरु है वो आपके भीतर विचार डाल देता है यही होता रहा है और अगर सत्य को जानना हो सत्य के संबंध में नहीं तो मौन हो जाए चुप हो जाए और चुप्पी को साधे मौन को साथ साधे हमने स्मरण पूर्वक नहीं साधा इसलिए नहीं साथ पाए हैं साधेंगे निश्चित ही जा सकता है क्यों क्योंकि विचार को साधना ही कठिन है मौन तो हमारा स्वभाव है अगर हमने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो स्वभाव के झरने फूट पड़ेंगे जड़ता टूट जाएगी बह जाएगी और चेतन का प्रवाह हो जाएगा और स्मरण रखें जब चैतन्य का प्रवाह होता है तो सारा जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है तब जो भी होता है वो शुभ है तब कोई डिसिप्लिन कोई अनुशासन ऊपर से नहीं लादना पड़ता कोई चर्या ऊपर से नहीं लादनी पड़ती जो भी होता है वो शुभ और सद होता है चैतन्य की धारा को जड़ता से न रोकें। जीवन ऐसा है कि वो जड़ कर रहा है आपको प्रयास करना होगा कि जीवन की जड़ता आप पर आरोपित ना अगर आप इस प्रयास में संलग्न है तो आप एक धार्मिक आदमी है हिंदू मुसलमान ईसाई होने से आप धार्मिक नहीं है जनता के विरोध में अगर अपने भीतर लड़ रहे हैं तो आप धार्मिक है और चैतन्य की आशा में अपेक्षा में और प्रार्थना में अगर संघर्षशील है तो धार्मिक है ईश्वर करे आपको धार्मिक बनाए आप तथाकथित धर्मो से मुक्त हो और धार्मिक बने आप तथाकथित मंदिर शिवालयों मस्जिदों से मुक्त हो धार्मिक बने इस दुनिया में अगर धार्मिक आदमी का अवतरण हो जाए तो हम मनुष्य को बचाने में सफल हो जाएंगे अन्यथा, थोड़े ही दिनों में सारे मशीन मशीनें ही मशीनें दिखाई पड़ेंगी कोई आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आदमी मर रहा है और मशीनें जीती जा रही हैं धीरे धीरे हम सब मशीनों की भांति हो जाएंगे। और ये सबसे सब बड़ी दुर्घटना होगी एटम बम या हाइड्रोजन बम इतनी बड़ी दुर्घटनाएं नहीं है अगर वो गिर जाए तो कोई हर्जा नहीं है उतना लेकिन अगर सारे मनुष्य जड़ मशीनों की भांति हो गए तो सब समाप्त हो जाएगा प्रेम और सौंदर्य और सत्य और शुभ सब विलीन हो जाएंगे इन सब का जन्म चैतन्य के विकास से होता है जड़ता को ना आने दें अपने भीतर और चैतन्य को विकसित करें चैतन्य के विकास का नियम है मौन को शून्य को ध्यान को जागरूकता को अपने भीतर जो जितना विकसित करता है वो तो त मौन को उपलब्ध हो जाता है परमात्मा आपके सब शब्द छीन ले परमात्मा आपके सब विचार छीन ले परमात्मा आपको निपट मौन कर दे देरीह कर दे आपको एकदम दरिद्र कर दे आपकी आत्मा आप एकदम गरीब हो जाए विचारों से तो आप एकदम समृद्ध हो जाएंगे और आपको अनंत संपत्ति के द्वार उपलब्ध हो जाएंगे यही प्रार्थना करता हूँ मेरी बातों को इतनी गर्मी में बैठ सुना इतने प्रेम से उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम सिद्धा